अजमे जनगदश्व अगति जगति मापेक विविध विषयधर्मग्राही मुद्दे क्षण प्रणत भय तीव्रम यदस्मी भाष्य भाषी समाप्ति पर शास्त्र प्रतिपादित पर्रह्म परदेवता है उस अनुस्मरण करके आश्रित करके अर्थात तो अनुस्मरण करके तात्पर्य क्या होगा शास्त्र व्याख्यान के समाप्ति के पश्चात स्वाभिन्न स्वरूप को आरोपित जैसे गौणपाचार्य ने किया था अंतिम कारिका में उसी प्रकार से व्यवहार को शर्तों का आपादन करके नमस्कार नमस्कार भाव को स्वीकार करता हुआ नमस्कार करतेष प्रसिद्ध प्रसिद्ध सरता सर परिच्छेद रहित वह ब्रह्म को मैं अस्मिना अस्म अनु अहम जुड़े अहम अस्मी अहम जब प्रत्ययभूत चैतन्य हो मैं नमस्कार करता हूं न तोस्मी अर्थात तो परब्रह्म ब्रह्म तत्व को स्विन्न विषय करता हुआ प्रविभाव करता हूं प्रणाम का क्या प्रयोजन है तो प्रणत निहंत्री प्रणाम करने का प्रयोजन है वह प्रणत भय निहंत्री हमे वैश्वर तन विणव ये तो यही प्रणत जो लोग इस ब्रह्म के शरणागत हो जाते हैं अपने स्वरूप के शरणागत हो जाते हैं स्वरूपाभ मुख हो जाते हैं कर ब्रह्म निष्ठ होकर रहते हैं उनका अविद्यान बुद्धिवृत्ति फलक आरुड आरूढ़ी हनन करने वाला बनता है ब्रह्म ही हनन करता है अविद्या कैसे आचार्योपदेश जनित जो बुद्धि ज्ञान आकार जो वृत्ति तत्फल जो है जो चेतन्य है जो ृत्तविन् पट्ट फलसो लांगल तदारूढ़ वृत्ति फल फल फलक मने होता है लकड़ी पट्टन तम उस पर जो प्रतिफलित हो गया चैतन्य ऐसा रूपी जो लकड़ी चिकना लकड़ी उस पर वृत्तिरूपी एक फलक है उस पर प्रतिफलित चैतन्य रूपा तो ब्रह्म ही उस वृत्ति के कारण विद्या को ही नठ कर देता है और अथवा दूसरा फलगम कर दिया फालकम, फालकम। आया, लोहे का एक टुकड़ा उस पर जैसा अग्नि आप को जला देता है तो वृत्ति वृत्ति वृत्ति पर और होता को ही नेट कर देता है इसलिए प्रणत भय निहंत में जो शरणागत होते हैं उनका है अविद्या रूप से जन जो तो भयादि कार्य और कारण अविद्या सहित सबको हन करने वाला कौन जो ब्रह्म, उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं सामर्थ्य अज्ञान सकार्यम अपने तुम अलम न अलम वस्तु के सामर्थ्य को स्वीकार की बिना अज्ञान और उसका कार्य संपूर्ण को नाश करने में समर्थ तो हो नहीं सकता जिनकी वृत्ति जड़े हाँ, बुद्धि वृत्ति जड़ वृत्ति है और अपने कारण को नष्ट कर देगा अकारि का टिकेगा फिर खुद ही अपने कारण को नष्ट कर देगी दे। तो सकते, सकते। कारण को तो नाश नहीं करेगा सुंदो को सुंदर न्याय भी शब्द शब्द को नष्ट करता है शब्द आकाश को थोड़ी नष्ट कर देगा, देगा। इसीलिए असमर्थ है ये जब कहा तो बुद्धिधो बोधो बोध एक दावा बुद्धि उत्तम फलम आदि बुद्धि से युद्ध है बोध बोध से से है बुद्धि किसी प्रकार से ले सकते हैं वही फलम या अविद्या नाश को प्रदान करता है यह इसका अर्थ है वस्तु सामर्थ्य सामर्थ्यम तनिष्ठ चिद रूप सामर्थ्य तत्कारुकूल ही माने विना जो हो नहीं सकता तो ऐसी बात नहीं है बुद्धि में प्रतिफलित जो चैतन्य है बुद्धिने बुद्धि प्रतिफलित जो चैतन्य रूपा अथवा ज्ञान से दीप्त बुद्धि त्रमण तो संप्रदस लक्षण उसी ब्रह्म का तटस लक्षण बताने के लिए पूर्व का पहला भाग है अजमपन प्राप्त अजमपी यद्यपि जन्मादि सर्व शून्य वस्तु ब्रह्म कूटस्था जन प्राप्त शक्ति आत्मकेन जो माया आत्मकनीय मैयाज्ञान्य वैभव से योगाधिकारूपेण जन्म संबंध जन्म कंबंधक करके जगत का कारण बन जाता है ऐसे श्रुतियों में भी लोक दृष्टिया व्यवहार भाग बहुवती व्यपदेश भाग भवती उपदेश दिया गया समझो इसे श्रुति सूत्र सभी में ब्रह्मणा अजय जगत कारण प्रसिद्धम वह जगत कारण नहीं है बात प्रसिद्ध हो गया वास्तव में जगत कारण नहीं है लेकिन माया का योग जगत कारण खुद माया स्वयं उपादन कारण हैत्व तो का आरोप कर देता है और उसी के आधार पर हम लोग कह देते हैं ब्रह्म अभिन्न उत्पादन कारण यदि या ब्रह्म है और वह व्यापक है विभु है गति रहित रहते यथोक्त अज्ञान की महात्मे से कार्य ब्रमता को प्राप्त करने पर गतिमत्ता को मान लिया गया गंतव्यता न्याय ने प्रतिबद्ध है और गंतव्यता भी बहाद्र अधिकरण न्याय आएगा कार्यम तो गति पत्ते है नीचे सूत्र दिया तेरा है टिप्पणी नंबर तेरह कार्यम ब्रह्म ही उपासक का गम्यम कार्य ब्रह्म ही उपासक गम्य होता है तो गंतव्य कौन कार्य ब्रह्म गति विशिष्ट कर दिया आपने परिचन्न तसे गंतव्य तो उपित है तेना परम ब्रह्म स्वयं बादरण न्याय इसी का नाम बाद न्याय इसे का कहना है अगति वाला हो तो अभी अगति जग गतिमत्ता प्राप्त अगति स्वरूप हो तो अभी उपाधि को लेकर के मत्ता भी उस ब्रह्म में मान लिया जाता है जैसे आकाश स्वयं गति हीन है व्यापक होने के कारण गति नहीं तो मानना पड़ेगा नहीं तो गति वाला है तो विभु नहीं हो सकता लेकिन घट भी उपाधि को लेकर का, गमर के आकाश का गमनागम हो जाता है घटम आने कहेंगे तो क्या होगा घटाकाश आएगा ही आप यही व्यवहार करें घटाकाशम आने घटाकाशम नया घटेरसा घटाकाशम आने घटके सिर्फ घटाकाश कर ले का नेन व्यवहार वहा उपाधि वे ब्रह्म में भी गमनागम के व्यवहार और कार्य कार्यप्रम गंतव्य प्राप्त भी है सत्य लोग ऐसा जो व्यवहार होता है ये भी सब अज्ञान के वजह से विद्या के वजह से माया के वजह से समझो इतना ही नहीं यद्यपि यह वस्तुतः निरस्त समस्त नारात्व वाला है भेद है एक राम अद्वितीय है स्वीकार तो किया गया है तथापि तथा भी जीव जगत ईश्वर विद्या विशिष्ट होकर करके अनिर्वाच्य विद्या के वजह से अनेक समान भासित होता है इसे कविया एकंग। एक होता होनेकित हो गया किनके दृष्टि में यह सब हुआ प्रश्न उठता है आज होता हुआ जन्म का योग बन गया उसमें भी उत्पत्ति हुई अगति वाला होता भी गतिमता मान दिया गया एक होता भी, अनेक मान दिया गया किनके दृष्टि में विविध विषय धर्म ग्राही मुखे तीसरा पाठ विविधाश्चित्य विषय धर्माश्च विविधाश्चित तद् ग्राहितया तहित मुगर विवेक दृष्टिया ब्रमणी नी देखो ये अनेक हुई है सौंदरिया धर्म शब्दी बड़ा सुंदर बोल रहा है बड़ी सुंदर बहुत सुंदर गा रहा है आ, रूप में भी बड़ा सुंदर रूप है इत्याय इत्याय जो व्यवहार होता है शब्दादियों के अंदर सौंदर्यादि धर्मों का व्यवहार विविधा सत्य विषय धर्माश्चर विविधा सत्य विषय धर्माश्चर विविध होता हुआ अनेक होता हुआ विषय धर्म क्या है की के सौंदर्यादि रूपा धर्म उनको ग्रहण करने तदग्राही उसी में आसक्तिपूर्वक ग्रहण करने की आदत वाला ऐसे कौन है वो मुग्धे मुग्धम विपरीतम विवेक विकलामे विवेक रहित रहित्रेश ऐसा दृष्टि जिनका ऐसा अज्ञानी उनका दृष्टि से ये बात कही जाती है ब्रह्म एक होता तो अनेक हो गया अगति वाला होता तो गति वाला हो गया और आज हो तो उत्पत्ति आदि वाला हो गया अविवार होता दृष्टि है और जिनकी शांत दृष्टि विवेक दृष्टि वाला है तो तस्वीर एक तो प्रामाणिक एक प्रामाणिक उसका तो भासित नहीं होगा तो हाँ। इस प्रकार ताला मंगलाचरण पूरा होता है संप्रतिक ग्रंथ प्रणयन प्रयोजन प्रवेश पूर्वग्राम यहां पर एक विलक्षण का देखना है ये तीन कार्य का जो श्लोक बना मंगलाचरण पहले श्लोक में कले क्यों तन जो ब्रह्म है तो उसका नमस्कार करता इतना है कहा लिया। और दूसरे श्लोक में जब दादा गुरु को प्रणाम करना होता है तब तो लगता है कि दादागुरु जिंदे नहीं है और इन्हें देखा नहीं है उनको इधर कहते हैं पाद पातेर नांग प्रणाम कर देता और जब जिंदे है ना गुरु उनको देखकर के उनको फिर प्रणाम करना होता है तीसरे में नमस्से नमस्तरा अंतर कर दिया तत्व को केवल नमस्कार दादा गुरु जिनको शरीर नहीं देखा चेहरा नहीं देखा कुछ नहीं मालूम था उनको भी फिर भी याद करके हम लोग साक्षात प्रणाम कर लेंगे लेकिन जो गुरु ने साक्षात उपदेश दिया उनके अंदर काया वाचा मनसा भी सर्व भाव हृदय से प्रणाम हृदय से समर्पण पूर्ण रूपेण करके आगे कहने वाले हैं ये तीनों नतों से ये में अंतर ध्यान रखना है। तीनों विलक्षण पहले से लगता है वाणी से कह नमस्कार है दूसरे शरीर से वाक, काय और लेकिन तीसरे में मन से हृदय से इसे कहते ना हृदय में गुरु का हृदय में स्थान बना लेना बहुत बड़ा काम है और गुरु को अपने हृदय में बैठा लेना ये भी बहुत बड़ा काम दोनों आसान नहीं दोनों कठिन काम है और आप भले अपने हृदय में गुरु को बिठा भी लें लेकिन गुरु के हृदय में अपने स्थान बना के नहीं बना ये निश्चय करना मुश्किल है और जिसका जो है भक्ति श्रद्धा विश्वास प्रेम सेवा सब इस प्रकार की है कि वह गुरु हृदय में अपने को बिठा लिया फिर तो समझना उस शिष्य का उद्धार हो गया क्योंकि गुरु हृदय में बिठाने में तो आभेद मान लिया उसने अपने से आभेद कर लेना ही हृदय बिठा लेना जहाँ गुरु ने अपने से आभेद कर लिया तो चेड़ा गुरु ही हो गया चेड़ा कहा रह गया तो ब्रह्म हो गया लोग सब अपने अपने हृदय में गुरु को बिठाते हैं लेकिन गुरु के हृदय में अपने बैठाने का प्रयास कोई कोई करता है आसान नहीं है ना किसी का दोनों ही कठिन है जिंदा गुरु सुनो इसलिए कोई को आचार चाहता ही नहीं जिंदा गुरु को तो तुम मरे के नाम पर सुना लेते हैं जिनको ना देखा है न शकल न कुछ पता है किसी के भी नाम पे ले लेते हैं झंझट नहीं रहेगा ना न सेवा करना है न रहना है न कुछ सुनना पड़ेगा ना सुनाना पड़े कोई लफड़ा ही नहीं कोई ठीक है समझ गए लेकिन और ही सोचते हैं आचार्य शंकर यहाँ बता रहे हैं ऐसे व्यक्ति जिसको आपने देखा ही नहीं उसके नाम पर दीक्षा लेके भले उसको गुरु मान लो तो उसकी हृदय में आप वास कैसे कर उनको प्रसन्न करके इस तरह से अध्ययन के द्वारा प्रसन्न सेवा के द्वारा प्रसन्न हर तरह से प्रसन्न करके उनसे आधे तो को कैसे प्राप्त करोगे तो मर गए हैं उनके साथ वो तो असंभव है तेरे गुरु बना के भा जाए क्या कृपा कैसे यहाँ पर करोड़ा बुलाएंगे इसलिए सब बात सब कैसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसे ग्रंथ प्रयोजन को दिखाते हुए परम गुरु जो आदम शास्त्र का व्याख्या था और प्रणेता इस परंपरा का अजातवाद की उनके द्वारा व्यवस्थितान प्रणयती उनको व्यवस्थित उनको प्रणाम कर रहे हैं परम गुरु को गोविंद आचार्य गुरु है गौड़ पादाचार्य परम गुरु है तत्व तो ब्रह्म इन पहला मंगलाचर से तत्व को प्रणाम किया और दूसरे से परम गुरु गौड़चरणाम समुद्रे कारुण्य दुद्ध धारादम अमर दुर्लभम भूतहे तो यस्तं परम गुरु ममु पाद पातर परम गुरु ममु पाद पातर यह जो परम गुरु है इनके चरणों में स्वयं सर्वसाष्टांग प्रणाम मैं कर लेता हूं कैसे हैं वो परम गुरु उन्हें प्रणाम क्यों करना आप चाहते हो यह बताओ तब तो कहते बात ऐसा है यह जो जो व्यक्ति कैसा है कहते हैं अमर ईर दुर्लभम भू तो है तो हो कारुण्यादुतारा अमृतम इदं जिन्हें क्या किया पहले उत्तरार्थ लेनी पड़ती है बाद में पुराण घटाएंगे क्यों किया क्यों करुणा की इन जीवों के ऊपर क्या जीवों के हाथ बहुत खराब थी इन पर दया करना जरूरी पड़ गया जीवन का हाल पूर्वार्ध बताए संसार सागर कैसा है कैसे डूबे पड़े हैं सभी कैसे भी पहले यह जो पुरुष क्या किए हैं अमर दुर्लभम इदम अमृदम भूतहेतर उद्धार जिन्होंने अमर में देवताओं के लिए दुर्लभ ऐसा हुआ यह जो अमृत है भूतों के ऊपर उनकी दया के कारण से करुणा करते हुए किया है, उपनिषदों में से रूपी समुद्र को मंथन करके निकाल करके आजाद पादी मांडवी कार्य का दो कार्य कर अमृत को आपके हाथ में दे दिया है यही हुआ न जब परीक्षित को सुखदेव महाराज सुनाने के लिए तैयार हुए आए केवल सुनाना शुरू भी नहीं किए पता लग के देवताओं को सब गो हो तो गड़बड़ हो रहा है सात देवता है दौड़े दौड़े दौड़े गंदर छिन्ना कन्न सब आकर के अमृत कलश दे दिया और कहा कि भगवान आप ये अमृत तो इस प्रसिद्ध को फुला दीजिए ये भी हमारे जैसे अमृत देवता हो जाएगा और आप इसे दो जो देना चाह रहे हैं वो हमें दे दीजिए जो अच्छा बनियागिरी कर रहे तो देवता पर लड़ा जो करगा देगा तुम लोग अधिकारी नहीं हो कथात कह कथा को मृतम कहा कथा अमृत कहा अमृत तुम्हारी भौतिक जो मंथन से निकाला हो तो ये अमृत आपको साप्प्कता को प्रदान करता है और कथामृत प्राप्त वही है जो कथामृत वहां बताई गई है रीति कथा को प्रदान करने वाला वही कथामृत है वही यहाँ पर मांडव के कार्य का है या नहीं इसलिए इस अमृत को निकाल के दिया हमें कौन से समुद्र से है उपनिषद रूप समुद्र से निकाल के भूतों के ऊपर कृपा करते हुए भूत हेतोह कारुण्यादम अमृतम अमर इ दुर्लभम तम पूज्याभि पुछा पूज्यम ऐसा जो वे पूज्यों में भी अति पूज्य हैं अतिशयन पूज्य हैं परम गुरु अमु यह जो परम गुरु हैं हमारे उनको पाद पाद इन दोषी तो उनके चरणों में गिर करके साष्ठांग प्रणाम करके मैं प्रणाम करता हूँ महाराज भूतों पर कृपा क्यों करना चाहते क्यों करुणा करें था। था पर उपकार क्यों करना चाहते करुणा से तब कहते क्या करो ये ऐसे समुद्र में पड़े हैं जिनका बड़ा बुरा हाल है प्रज्ञा वैशाख वेद जल निधे वेद नाम स्थम भूतान्यालोक्य अविरत जन ग्रह घोरे कैसे ही जीव भूतानी आलोक्य इन भूतों को उन्होंने देखा जिन भूतों पर कृपा करने के उन्होंने किया उन भूतों को उन्होंने देखा कहा देखा मगनानी डूबे हुए देखा डूबे हुए इन लोगों कहाुद्रे ऐसा समुद्र आविरत जन निरंतर पुनर्जन पुनर्पिमाणा भयंकर चक्र रूप ग्राह मगर गे घोरे भयंकर उस समुद्र विशिट तो उस समुद्र में और डूबा हुआ देखा देखकर उन्होंने क्या किया प्राखे सहित प्रज्ञा वैशाख तो वैशाख का तो दंडे को मथनी का दंड जो होता है ना उसको कहते हैं वैशाख तो वैशाख महीना नहीं लेना वाला ऐसा कोई अर्थ नहीं है तो वैशाख दंड दंड जो मथनी का दंड होता है वैशाख दही को मंथन करते हैं जो दंड होता है उसको वैशाख उसको क्या किया आपने समुद्र में डाल दिया जैसे क्या किए थे उस समुद्र में कौन से पर्वत को डाल दिया था मंद्राचल भी बोलते हैं ना उसको मंद्राचल मंद्राचल पर्वत इसी तरह से यहां पर भी क्या कर रहे हैं प्रज्ञारूपी वैशाख को डाल समुद्र में उपरिषद रूपी समुद्र में प्रज्ञा रूपी मंथ को डाल दिया डालना वे विलोडित कर दी पूरा दीषदी समुद्र को किया तो विलोड़ जलनिधिर वेदनामा वेदनामा जलन जलनिधि नाम रहा अंतर स्थम उसके भीतर में अंतरे अभ्यंतर में जो स्थित है ऐसे महान अजातवाद रूपी अमृत को निकाल कर उद्धार ऐसा नहीं कर देना उद्धार यो ही कारुण्याम अमृतम अच्छा भूत हेतु तथा उपकारात उद्ध धार जो, जो परम गुरुदेव करुणा से इस ज्ञान रूप अमृत को भूतों पर उपकार करने के लिए उद्ध निकाला है तम परम गुरु न तो संबंधा उस परम गुरु को हम नमस्कार करते, है। करते हैं ऐसा न करना चाहिए प्रकट किया अमुमेश अप्रोक्ष अमुम कैसे कार्य अद्द का रूप कहते हैं ऐसा लग रहा है भले ही दादा गुरु नहीं ऐसा शरीर किंतु ब्रह्म ना स्वाभिन नहीं है ना सामने खड़े वि के समान खड़े हो और प्रणाम कर रहे हो ऐसे भावना से किया किया जा रहा है। सनिते तुना सूचितम, अप्रोक्षता सूचित किया गया है। सूचितम सूचित गया अमुरा पश्यसी देवदारुम अद शब्द से दृष्टा अप्रोक्षार दृष्टिकोण से तब अत्री अपोक्षारम तो तो भाव नौ नंबर परम गुरुत्व पूज्य न गुरुण अतिशय पूज्य आचार्य सामदगतम गुरुओं में भी अतिशयीन पूज्य हो वही वास्तव में आचार्य होता है इत्याह। या निश्चित गुरु अनेको सकते हैं लेकिन आचार्य उनमें से कोई एक ही होगा ये विलक्षण नमस्कार प्रक्रिया प्रकट सिर।, सिर को रख देना बारम्बार उठना फिर उठना फिर रखना, रखना। से बारम्बारणाम करना तुमको नमस्कार करता हूँ आचार्य ज्ञान कथम भूतृतवान आचार्य ज्ञान रूपाय है समृद्ध को क्यू कर उत किए प्रकट किए और कहा से किए ये सब गवर्नमेंट करने के लिए कश्यस्ता महावेदी कैसे मेधा प्रज्ञा वैशाख देता मेधा सहित जो प्रज्ञा है उसी का नाम वैशाख मैंने मंथ मंत्र दंड मेधा सहित प्रज्ञा ऐसी क्या तो क्यों का प्रज्ञा वैश्ध क्यों नहीं कह रहे हैं आप हुँ? मेधा सहित क्यों कहा त्यक्त विशेषांश मेधा शब्दार्थ त्यक्त विशेष अंश को कहते हैं मेधा शब्द से यह धारणा शक्ति तत्सहिता प्रज्ञा कहने का मतलब धारणा शक्ति सहित प्रज्ञा मेधा से तत्पर्य मेधा प्रज्ञा लोग प्रयासी होते हैं तीसरे कहते हैं विशेषांश को त्यागरण करो धारणा शक्ति मात्र देना मेधाशन से तद विचित प्रज्ञा प्रतिभाशाली विधि भाव प्रतिभाशाली बुद्धि उसको आपने वेद रूपी समुद्र में डाल दिया है वेदा वेदनम क्षेपणम फेंक देना डाल देना तेरक्षो विलोड़ितो उससे क्षमित बने विलोडित उससे आपने मंथन किया बिलो दिया तब जलन चल निधि में समुद्र में वेद राम वेद समुद्र में अपना बुद्धि धृत शक्ति विशिष्ट बुद्धि को डाल करके वो बुद्धि को डाल करके मंथन किया तब उस वेद के मंथन से उस वेद के भीतर अभ्यंतरे स्थित अभ्यंतर भीतर में छिपा पड़ा हुआ ये जो चीज था क्या एकदम अमृतम अजापातरूपी ये जब महान अमृत है ज्ञानाम है इस और ज्ञानाम निकाल के हम लोगों को दे दिया उक्त से ज्ञान से प्रसिद्धात अमृता अबांतर वैशम उक्त ये जो है प्रसिद्ध जो अमृत है ना जो देवताओं ने जो पिया था उससे अत्यंत विलक्षण है दिखाने के लिए ये कहा दुर्लभर भी दुर्लभम यह कहना पड़ा यद्य भगवतान नारायण ने क्षीर सागर अंतरावस्थित अमृतम समुद्रगंध तदेव कथित अमराल नहीं दिरे कि भगवान नारायण के द्वारा शिव समुद्र के भीतर में अवस्थित अमृत को किसी प्रकार से उद्धारण कर दिया वही मान किसी प्रकार से देवताओं को प्राप्त हुआ और इस कल्प पर्यत कुछ लोग कुछ लोग इस मर्म तरफ पर्यंत तो है ना न जिंदे रहने का उनको सामर्थ्य मिल गया बस मरना उन्हें भी है तब तो लब्धम न लेकिन ये उस प्रकार से नहीं यदि वो उसे बहुत राक्षस और समझौता किया गया हम दोनों जो है मिलकर के मंथन करेंगे और वासुकी को लाया क्या क्या किया ड्रामाबाजी कितनी आयास हुई उसने और हर रत्न को इधर उधर बांटते फिर आपस में राक्षस को ठग ठग करके और भी एक भी नहीं बुला है बड़ा मुश्किल राहू ने छल कपट पर प्राप्त कर लिया उसे भी गर्दन काट के गर्दन अलग कर शरीर को अलग बना दिया लेकिन इस ज्ञानामृत की अपेक्षा से वो भी अनायास लभ्य कह दिया इतना महान महानयास लभ्य को भी अनायास्य मान रहे हैं क्योंकि ज्ञानामृत बलना परम अनायासता है शब्दार्थ दृष्टिया महान अनायास है आयास है नहीं किसको नहीं मिल रहा है मांडवी की ज्ञानी समय सबको मिल रहा है लेकिन वास्तव में ज्ञानामृत पी भी राहुल जैसे गर्दन कटा रह जाएगा पचेगा ही नहीं हुआ। वो वो अमृत इतरासन इतरास पछेगा नहीं पचने के लिए बात कहा जा रहा है या अत्यंत दुर्लभ है बहुत कठिन ज्ञान सामग्री संपन्न रेवलभ्य कहने का तात्पर्य ज्ञान सामग्री से संपन्नों के द्वारा ही अलभ्य इसलिए आसानी से इस लभ्य नहीं है यही इसका तात्पर्य यदि आचार्य वेदोधेर भूतोपकाराद्रदम करुणा से इस अमृत को आचार्य के द्वारा वेद भी समुद्र का मंथन करके भूतों को उपकार के लिए प्रकट किया गया कदम तरी तो प्रदर्भुत इन भूतों के प्रति उनमें करुणा कैसे आ गई तो समुद्र संसार समुद्र के समान कर जाना बड़ा कठिन है ऐसे संसार है उसी में निरंतर यानी जननाग्रहणानी तानि ग्र जिसमें जन्म मरण के चक्र है अनेक प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं कभी कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा, सब चौरासी लाख योनि घूम करके यहाँ तक आए हुए हैं ये ऐसे ही देख करके दया युवन उनको। वे ग्राह ग्रा के समान ग्राह जल सराह मगन मच्छादी के समान गोरे, क्रूरे भयंकर ऐसे भयंकर समुद्र में मगनानी भग्न संकल्पान, डूबे का मतलब यह ऐसे हैं कि एक भी संकल्प से पूरा नहीं होता भग्न संकल्प वाले परवशानी भूतानी परवशे भूत है, भूत पड़े हुए है। भगना भूत से से संसार उत्कल्प ऐसा संसार से तर जाने का संकल्प जिनका हनन हो गया क्योंकि ज्ञान इनके लिए दुस्साध्य हो गया है तान साल दुर्लभ क्योंकि इसलिए लग रहा है इन जीवों को असली साधन दुर्लभ हो गया है ऐसे सोच बड़ा निराशा को प्राप्त हुई थे जीव इसे देख कि कर करुणा आ गई नहीं ऐसे घटाना भूतानी रक्षित इस प्रकार से उन्होंने को, भूतों को देख करके इन सब की रक्षा कर दिया और भूत सब अमर देवताओं से भी महान अमृता को प्राप्त करके मोक्षा करके मांडवी कार्य कर पढ़ पड़ स्वगुरु स्वगुरु भक्ति विद्या विद्या अंतरंग देखो की जो भक्ति है प्राप्ति का साधने इस बात स्वीकार करते हुए पाद सरसी युगलम प्रणमति उनके चरण कमल को प्रणाम करते हुए प्रज्ञा लोक भाषा प्रतिहति मगमत स्वांत मोहांधकारो घोरे मज्जोन्म्जचच्घोरे हकृदुपजनो दिरासनेश्रुदान श्रुतिशम विनया प्राप्तिरग्राह्य मोघा तत्द पावनी भय विनुदौ सर्वैर्नमे ग्यारह दस ग्यारह किसाक्षर होंगे यहां पर ही पहले तत्पाद अंतिम पाद को पहले लेना पड़ेगा श्लोक का भव भय तत्व आ गया ना वो भी क्या था ब्रह्म प्रणत पासक क्या प्रयोग किए थे जो शरणागत हो जावे उनका भय को तो दूर करने वाला भव भय भयुदो संसार में भय को नाले ऐसे है क्षण कमल जो दो युगल जिनका उनको सर्वभावस्य सगर भाव के द्वारा मैं उनका नमस्कार करता हूँ सर्व भावी ना पहले उसी पहले वाला केवल और यहाँ सर्वभाव से नमो वर्ग इतने द्वन्द्वां स्रोत से अनुबंग से वक्षावशाद प्रत्येक आत्मने पदम अवृदमया नमस् आकर्मपद कैसे हो गया उस पर टिप्पण करने का उसने व्याकरण का सूत्र भी दे दिए हैं ये सूत्र के आधार में जो आकर्मपद होना कोई गलत नहीं है तत्दो मने तेजाम पाद तेजा मनद गुरुणाम पादादर्मो देहाम प्रभिभावर्नम नमस्य वाणी शरीर मन सब प्रकार से प्रवे भाव नमस्कार अत्यंत विनम्र होकर के पूर्ण समर्पण के द्वारा मैं नमस्कार करता हूं भाव नम्र भवानी संबंध नम्र भाव को प्राप्त हो ज्ञान प्राप्त से पहले कुछ उद्दंड था नम्र हो गया जैसे अनम्र पूर्व मिदानी नम्री भवानी नाम नम्रामी छत्य होता है ना अभूत करो दीदी शुक्ली करो दी दृष्टानी संबंध जगत का ही पवित्र कर देने वाला है पवित्र दिया का आदन कर पवित्र करते हैं वह मैंने पवित्रता का आपादन करके सुख प्रदान करने अग्नि क्या करता है कुछ भी आपके सारा मल को जला के नष्ट करके पवित्र लगने करते नाम ही पावक है जैसे अग्नि वस्तु में मल को निकाल के शुद्ध कर देता है नहीं? उसी प्रकार से गुरुचरण कमल भी जो शरणागत वीवे उनके अंत कर्णस्तमल को दूर करके पवित्र करने वाले होने के कारण से तो उसको ये पावन योगी सर्वेशा भव संसार है इसलिए वो क्या करते हैं चरण चरणम से संबद्ध जो कोई भी शिष्य है उनका जो भव है संसार है तत्पर्यतम तो भयम जो भय स्व कारणे न सा, का कारण गये अविद्या के सहित अपनुद्य नष्ट कर देता है पुरुषार्थ पर पुरुषार्थ समाप्त प्रदान कर देते हैं यह समझना चाहिए पुरुषार्थ के परिपूर्णता तो प्राप्त करा देता है ताने वही गुरु और कैसे हैं तो पारा पादन प्रज्ञा लोक भाषा प्रतिहति मगमत शांत मोहांधकारो जिनकी कृपा से क्या हुआ मैं मने ममा में पहले ले लो में ममा दूसरे पाद का अंतिम शब्द है मैं श्लोक का दूसरे पाद का अंतिम शब्द मैं उत्तरार्थ का दूसरा पाद ले लिया उत्तरार्ध का दूसरा पाद पहले ले लिया और उसके बाद में द्वितीय पाद का अंतिम पद मैं को ले मैं में ममा शांत शांत है ना उसको लो। तस्मिन मोह व्याकुलता शात मोहांधकार स्वातम अंधकर तस्ह व्याकुता हेतु तो अवेक तरनाज्ञान तदेशा प्रज्ञा ललोक तस्या नष्ट कैसा नष्ट वि प्रज्ञारूपी आलोक से गुरु का प्रज्ञ प्रकाश की से उस से उस प्रकाश का भी जो प्रभा से दीप्ति से कया प्रतिहतिम विनाशम अगमत मेरा अंतकर्ण जो अंधकार नष्ट हो गया गादो विधि संबंध जिनकी प्रज्ञारूप्रकाश का प्रभा से ही मेरे अंतकर्ण का घोर अंधकार मोह रूपी अज्ञान रूपी अंधकार भो कारण ज्ञान रूपी अंधकार क्या हुआ प्रतिहतम अगमत अगमत मरे विनाश को प्राप्त कर गया गया न केवल केवल अज्ञान मेवा प्रसाद ही मेरा नष्ट हो गया की है ऐसी बात नहीं तुच्छी तुच्छ हो गया इतना ही नहीं कि कारण निवृत स्थिति अलभम आभासी लेकिन उस अज्ञान का जो कार्य था अनर्थ समूह व कांड होने से प्राप्त नहीं हो पाए तो आभास भाव को प्राप्त कर गए इस बात को सुने मज्जच घोरे पजनो असकृत मन एक बार ने अनेक बार अनेक असह देव तिरंगाल योनि चौरासी लाख योनियों में भटकता हुआ योम उपजनो वह यह जो जन्म हुआ है ना ना हुआ है, असो एव उदनवान उदधि यही समुद्र के समान समुद्रता समुद्र कैसा है वो समुद्र अति त्रासने, घोरे भयावह है अत्यंत त्रास देने वाला भयंकर कष्ट देने वाला घोर में भयावह भी है वो कदाचित तो, रूपे न मज्जत और कदाचित इस अज्ञान रूप को क्या करता है कार रूप से हमें डुबाते रहता है अभिव्यक्त में सुधे ऐसा लगता है हमारे स्वरूप अभिव्यक्त कभी हुआ ही नहीं हाँ, आत्म तो प्रकाश का भान ही नहीं होता हमेशा हमें बाह्य प्रकाश आदि करके व्यवहार करने के आदि हो गए हम लोग ये जो स्थिति आ गई तो चवस्था विशेष है तदरूपे न उन्म्जत उस रूप से हम लोग डुबके लगा रहे बारम्बार अनर्थ इस तरह से अभिव्यक्तमकर्ता अभिव्यक्त ऐसा तो क्रोरे संसार सागरे ऐसा क्रोरे संसार सागर में पिवर्तम्ञान पर स कार्य आचार्य प्रसाद प्रीतम आसी कार्य सहित आचार्यकृपा से नष्ट यह इसका है न केवल के मेरा कि मैं आपने ऐसा लगता है केवल आचार्य शंकर की नष्ट नष्ट नष्ट हुई अज्ञान अज्ञान हुआ हुआ मेरा मुझ शंकर का ही केवल अज्ञान अज्ञान नष्ट हुआ किसी का अज्ञान न, न, न होगा ऐसा कोई कल्पना कर सकता है तब कहते कि ना ऐसा मत सोचो भाई ना केवल एक फल प्राप्ति आचार्य प्रसादात कि चरण परिचर्यापरा नाम सामित्या। किंतो उनके के सेवा करके उनमें अन्य भी बहुत सारे शिष्यों का, और इस में आए हुए समस्त शिष्यों का भी जो है उद्धार हो गया ऐसा ऐसा गुरु नाम पादरदान अब तीसरे पादा श्रुति समय विनय ये तीसरा पाद पुष्प अंत में ले रहे हैं जिन गुरुओं के पाद्वयम चरण युगल आश्रिता नाम आश्रित जो अन्य शिष्याणाम आगे न अन्य जो शिष्य लोग हैं तभी ये शुश्रूषा प्रणयी मनीषा जुसाना उनकी सेवा उनको शरणागत होना उनको प्रणाम होना उनके सामने जो है नम्रिभाव हो जाना इत्यादि के द्वारा ऐसी बुद्धि की से सेवा करते हुए श्रुति मण्य ज्ञान केवल श्रवण नहीं श्रुति से ज्ञान लेना मणिज्ञान से जो श्रवण ज्ञानम समिति इंद्रियोपुर विनय अवनतिर अनौधत्यम तेजा प्राप्ति ये सारी चीज की प्राप्ति हो गई मण्यज्ञासन से श्रवण ज्ञान प्राप्त हुआ और अंतरिंद्रियों को प्राप्त हुआ बहिंद्रियों का विनय भाग्यान से अवनति और उद्दंडता आदि से रहित हो गए इन सब की प्राप्ति ही अग्रिया श्रेष्ठता प्रतिष्ठा उसके द्वारा हम श्रेष्ठता को प्राप्त हो गए फला पर्यत स्थायी क्योंकि त्योंकि कैसे थे ये समाज ये सब अमोघा मन मोह रही थे नित्य फल कर सफल श्रवणादि राम प्राप्ति सफल श्रवण आदि की प्राप्ति हुई निष्फल श्रवण आदि नहीं हुआ तस्मा संभाव्य थे इसलिए उनमें तो संभव है। आचार्य प्रसाद आदि अन्य इस प्रकार से जो है आचार्य की कृपा से स्वयं का और अन्य सब का भी बहुना संभव आज बहुत लोगों की परसार्थ की प्राप्ति संभव है इसलिए आचार्य परिचरण पुरुषार्थ काम आचरणीय कहने का पूरा गया है आचार्य की सेवा आदि पुरुषार्थ की कामना रखने वाले पर कामना रखने वालों को अवश्य ही करना चाहिए इस तात्पर्य से बात कह दिया गया है इस प्रकार से श्री गोविंद भगवत पुत्रपाल शिष्य से परम श्री शंकर भगवत कृदौ कौड़पाली आगम शास्त्र विवर्णे हलाद शात्याख्यम चतुर्थ प्रकरण सीकरण से इसका सी जाती है ओं पूर्णमदाया पूर्णमेवशिष्य ओम शान्ते शान्ते शान्ते शान्ते। ओम मदेवा शाति शाति शाति बज्रंग शुणयाम देवा भजेवाक्षर सुन सतनू भीशेवेविजलाय शन इंद्रृधश्रवातिषेदावस्ताने स्वस्तिनो बृहस्पतिदा ओ शाति शाति शाति शंकरचार्यव बाजरायण सूत्र भाषो वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्ति मूर्ति विभागि व्योम्याय दक्षिणाूर्त नमः Om shante shante shante